भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप शांकर वेदांत भूमि यही शुद्ध सत्व अब माया के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है यह भी तीनों गुणों से युक्त है शांकर वेदांत में इसे विशुद्ध सत्व प्रधान माया कहा है इसके प्रभाव से अभी भी परम तत्व का वास्तविक स्वरूप ढका हुआ है यह माया विचित्र है न तो यह परम पुरुष ब्रह्म के समान सत है और न खरहे के सिंह की तरह असत है इसलिए शंकर वेदांत में इसे अनिर्वचनी कहा है यह अपने वैचित्र के कारण समस्त जगत की सृष्टि करती है ऐसी स्थिति में भी यह शंकर के अद्वैत में बाधा नहीं करती यह शंकर के लिए भले ही ठीक हो परंतु जिज्ञासु इस माया के प्रभाव को प्रभाव से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता और इसलिए दुख से आत्यंतिक निवृत्ति भी उसे नहीं मिलती है अतएव वह इससे छुटकारा पाने के लिए माया को अच्छी तरह से समझने के लिए और भी सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है विशेष खोज करने पर जिज्ञासु को यह मालूम हो जाता है कि कला विद्या राग काल तथा नियति इन पांच तत्वों से माया घिरी हुई है ये माया के कंचुक कहे जाते हैं इनका भेद करने पर माया से छुटकारा मिलता है और ब्रह्मरूप पुरुष तथा शुद्ध विद्या के रूप में रह जाता है इस अवस्था में पुरुष अपने को सूक्ष्म प्रपंच के साथ बराबर का समझने लगता है जैसे मैं यह हूँ यह मैं और यह दोनों बार बार महत्व के हैं बराबर महत्व के हैं अभी भी द्वैत स्पष्ट है अत जिज्ञासु अद्वैत की खोज में पुनः अग्रसर होता है इसके अनंतर वह पुरुष उस सूक्ष्म प्रपंच के साथ तादात्म बोझ करता है और यह मैं हूँ ऐसा जीव को अनुभव होने लगता है इस परिस्थिति में यह को प्राधान्य दिया गया है इस अवस्था में उस पुरुष या आत्मा को ईश्वर तत्व कहते हैं अब धीरे धीरे यह अंश मैं मैं लीन हो जाता है और मैं हूँ ऐसी प्रतीति जीव की रह जाती है फिर भी द्वैत का भान स्पष्ट है मैं और हूँ इस अवस्था को सदा शिव तत्व कहते हैं अब इस को भी दूर करना आवश्यक है जिज्ञासु इससे भी में प्रवेश करता है, तो उसे केवल अहम प्रत्यय, अर्थात मैं देख पड़ता है इसे शक्ति तत्व कहते हैं इसी अवस्था में परम तत्व का उन्मिलन होता है और जिज्ञासु को परम तत्व के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है यही आत्मा के आनंद रूप का प्रथम बार भान होता है यही शक्ति और शक्तिमान की मिलना अवस्था है यह अवस्था द्वैत है या अद्वैत यह कहना कठिन है यह द्वैत भी है और अद्वैत भी है यही परम पवित्र और परिशुद्ध केवल आनंद का बोध होता है जिस समय आनंद का बोध होता है उस समय तो द्वैत है किंतु जिस समय बोध नहीं रहता वह अवस्था अद्वैत है इस आनंद का आस्वादन मात्र होने पर भी उसका पता किसी को नहीं रहता यह परम शांत अवस्था है अंत में यह भी अवस्था परम तत्व में लीन हो जाती है और उसका परम शिव तत्व के नाम से काश्मीरीय शैव दर्शन में विचार किया गया है यहाँ पहुँचकर जिज्ञासु की जिज्ञासा की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति भी हो जाती है यही गंतव्य पद है यही परम तत्व है और दर्शन शास्त्र का तथा जीवन का चरम लक्ष्य है इसके आगे कुछ भी नहीं रह जाता सूक्ष्म प्रपंच भी चिन्मय परम शिवमय हो जाता है इस पद को प्राप्त कर जिज्ञासु का पृथक अस्तित्व भी नहीं रहता यही जीवन यात्रा समाप्त होती है अब जन्म मरण कुछ भी नहीं रहता और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने से कर्म की गति भी यही शांत हो जाती है यही सच चित्त और आनंद का सामंजस्य तथा सामरस्य है यही भारतीय दर्शन जीवन धर्म और कर्म सभी का चरम लक्ष्य है इसी के लिए भारतीय दर्शन और धर्म इतने व्यापक हैं और अनादिकाल से अनेक आघातों को सहते हुए अब भी भारतीयों के हृदय में आदर्श का स्थान प्राप्त करते हैं इसी परम तत्व का मांडु उपनिषद में नानतः प्रज्ञ न बहिप्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञ न नो प्रज्ञान न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपात शिवम अद्वैत चतुर्थम मनते स आत्मा स विज्ञेय इन शब्दों में निरूपण किया है यही आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार होता है